DIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति पाठ का शीर्षक है सांस सांस में बांस एक जादूगर थे जंग की जंगल नबा अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े-बड़े कर्तव्य दिखलाए जब मरने को हुए तो लोगों से बोले मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे कहा जाता है मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन लोगों ने उन्हें देखा पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है यहां हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की बांस की चीजें तभी से बन रही हैं आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजा निकठ्था करता था शायद भोजा निकठ्था करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी छापता बया जैसी किसी चिडिया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती बांस की खपचियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं जैसे तरह-तरह की चटाइयां टोपियां टोकरियां बर्तन बैलगाड़ियां फर्नीचर सजावटी सामान जाल मकान पुल और खिलौने भी असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे-धीरे चलते हुए खींचा जाता है बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार लेने इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है निचले नुकीले सिरे पर खपचियां एक दूसरे में गुंथी हुई होती हैं खपचियों से तरह-तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और हां उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आस-पास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गाठें दूर दूर होती हैं। दाओ यानी छोड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तै कर ली जाती है। उदाहरण आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गटहान से काटा जाता है लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि दो या तीन या चार गटहानों वाली लंबी खपचियां काटी जाएं यानी कहां से काटा जाएगा ये टोक्री की लंबाई पर निर्भर करता है। आम तौर पर खपच्चियों की चौड़ाई एक इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। पतली खपचियां लचीली होती हैं खपचियां चीरना उस्तादी का काम है हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है टोकरी बनाने से पहले खपाच्चियों को चिकना बनाना बहुत जुरूरी है। यहाँ पिर दाव काम आता है। खपाच्ची बाएं आथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपाच्ची को दबायी रहता है। जब्कि तरजनी दाव के एक दम मीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है इस दौरान दाया अंगूठा दाओ को अंदर की ओर दबाता है और दाओ खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई इसके लिए ज्यादातर गुड़हल इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई पहले खपचियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है फिर बाने को बारी-बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है इससे चेक का डिजाइन बनता है पलंग की निवाल की बुनाई की तरह है। टूइल बुनना हो तो हर एक बाना दो या तीन तानों के उपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। तोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह बूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो से मेरा रिश्ता बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है इससे मैं अपना घर बना सकता हूं बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूं सूखे बांस को मैं उन्हन की तरह इस्तेमाल करता हूं बांस का कोयला जलाता हूं बांस का अचार खाता हूं बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा सांस सांस में बांस अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन संजय कुमार सुमन निर्माण संचालन प्रभु दयाल खट्टर आलेख एलेक्स एम जॉर्ज अनुवाद शशि सबलोग कलाकार शरद तिवारी तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वन्यांकन अमिताभ भट्टी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊदयाल चतुर्वेदी